सहनो भुन सह वी कर्वहै तेजस्वीनावीतमस्शाव ओम शांति शांति शांति योग दर्शन की तेरहवीं कक्षा योग दर्शन के समाधि पात पहले पात का वृत्तियों का प्रकरण चल रहा है पांच वृत्तियां बताई और उन वृत्तियों का निरोध करना योग है पिछली कक्षा में हमने विपर्य विकल्प और नित्राइन से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखा विकल्प वृत्ति और नित्रावृत्ति और किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं और तो। कर, है है जो हो तो जैसे गणित भी आता है। पर भी वैसे ये उस तरह का अर्थ तो लिया नहीं जाता है वैसे समानुपात में मतलब तो जितना इधर है उसी के किसी विभिन्न अनुपात में होता है बराबर बराबर वो समानुपात होता है लेकिन यह अनुपात ही मतलब उसके पीछे पीछे चलने वाली गमन करने वाली शब्द से उत्पन्न जो ज्ञान है शब्द से कुछ बोध उत्पन्न हुआ ज्ञान उत्पन्न हुआ उसका अनुसरण करने वाली जो वृत्ति है अर्थात विकल्प वृत्ति हमेशा शब्द के बाद में ही आएगी शब्द के माध्यम से ही उत्पन्न होगी जैसे कि आगम प्रमाण वो शब्द के बाद ही आता है कुछ भी शब्द सुनेंगे या पढ़ेंगे कुछ भी होगा शब्द के बाद ही आता है ये भी शब्द के बाद ही आ रहा है तो शब्द के ज्ञान का अनुसरण करने वाली है लेकिन इसमें वस्तु शून्य होती है जैसा कहा गया है उसमें कुछ चीज ऐसी रहती है जो वास्तव में वैसी नहीं होती है तो बस उसको विकल्प कहा गया वस्तु शून्य न प्रमाण है ना अप्रमाण है ना को अनुमान आगम से हो है। तो से हो है। से तो आगम प्रकार से ही हैं हैं से से लेकिन ये विकल्प उसमें केवल उसी बन सकता है वो नहीं हाँ नहीं बनेगी तो आगम से ही बनेगी क्योंकि शब्द ज्ञान पाती है ये इसकी स्मृति हो सकती है वो एक अलग बात है विपर्य या विकल्प कुछ भी हो उसकी स्मृति हो सकती है उसको हम स्मृति वृत्ति में डालेंगे विकल्प की भी जब स्मृति होगी हम याद करेंगे तो वो लेकिन पहले जब ज्ञान हो रहा है किसी के सुनने से किसी के पढ़ने से तो विकल्प वृत्ति में डालेंगे उसको ठीक है वो आपने ठीक समझा है कि विपर्य तो तीनों से हो सकता है प्रत्यक्ष अनुमान आगम से और विकल्प वृत्ति है वो शब्द ज्ञान का ही अनुसरण करती है प्रत्यक्ष और अनुमान में विकल्प वृत्ति वाली बात नहीं होती है लेकिन हम वहां पर मान लो किसी वस्तु को देखते हैं अब हमारी आदत पड़ी भी है हम दे देख रहे हैं कि ये वस्तु है और उसका गुण है और अब हम उसको अलग अलग ही देख रहे हैं देख तो प्रत्यक्ष रहे हैं उसको अनुमान कर रहे हैं प्रत्यक्ष देख रहे हैं लेकिन भेद रूप में हम देख रहे हैं वहां पर ज्ञान जो हमारा हो रहा है वो हम भेद रूप में देख रहे हैं वो हमारा उस तरह का अभ्यास है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन वहां भी हम कुछ न कुछ अंदर अपने आप में शब्द तो बोल रहे हैं जो प्रत्यक्ष हमने किया और प्रत्यक्ष किया तो बस ये वस्तु इस रंग की है ये इतने बाहर वाली है इत्यादि जो गुण गुण की बात है या बाण ठहर रहा है बाण ठहर रहा है वो उसका ठहरना हमें प्रत्यक्ष हो रहा है क्रिया की गति गति की निवृत्ति ही हमें वहां पर दिखाई दे रही है कि जिस गति से बाढ़ जा रहा था अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है नीचे आता जा रहा है हमें प्रत्यक्ष तो इतना ही हो रहा है लेकिन इससे प्रत्यक्ष का एक बोध अंदर होता है उससे एक वाक्य बनता है अब हम उसमें क्रिया का आरोप कर लेते हैं कि रुकना भी एक क्रिया है तो शब्द बनेगा अंदर और उसके माध्यम से फिर हम इस विकल्प वृत्ति में पहुंच जाएंगे आधार तो प्रत्यक्ष बनी रहा है क्यों तो शब्द जानुपाति में भी शब्द सुनते हैं तो वो शब्द का तो पहले प्रत्यक्षी करते हैं कान से उतने अंश में तो प्रत्यक्षी है अब उस शब्द को सुनने के बाद में जो हमारा बोध हो रहा है जैसा शब्द आया वो शब्द ज्ञानुपाति के अंतर्गत आयेगा तो नहीं प्रत्यक्ष में आएगा प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति में जाएगा वो सीधे सीधे हाँ। तो संशय है वो तो वो संशयात्मक ज्ञान है उभय कोटी स्प्रिक होता है उसका होना ये भी निश्चित नहीं है और ना होना भी निश्चित नहीं है अथवा ये रस्सी है या सांप, तो रस्सी एक कोटी हो गई एक सीमा हो गई और सांप एक दूसरी सीमा हो गई है। ये है या ये है उसको हम विकल्प के रूप में कई बार कह देते हैं कि मेरे मन में विकल्प उठ रहा है कि ये है ये है या ये है ऐसा करूं या ये करूं वो जो हम विकल्प कहते हैं विविध कल्प कर रहे हैं विविध कल्पनाएं है हो रही हैं, विविध सोच रहे हैं ये या ये तीन चार विकल्प मन में उठ गए वो यहां पर नहीं है अर्थ वो विकल्प अलग प्रसंग का है संशय जो होता है हमारे को संशय जो होगा ले सकते हैं और संशय में निश्चयात्मक ज्ञान तो है नहीं हमारे को लेकिन ठीक है जितना भी हम, जो हमें दिखाई दे रहा है जैसा भी दिखाई दे रहा है अब वो सांप जैसा है रस्सी जैसा है वो इतना जो हमारे को प्रत्यक्ष हो रहा है वो प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति में चला जाएगा उतना लेकिन वो निश्चयात्मक नहीं है इतना है कुछ है इस तरह का इतना तो हमारे को निश्चय है ही अब हमारे को इंद्रिय दौरबल्य से या प्रकाश की न्यूनता से हमें स्पष्ट ज्ञान नहीं हो रहा है इतना ही है ये विकल्प वैसा विकल्प नहीं है ये तो इन्होंने अलग परिभाषा दे दी है कुछ आप पूछिए परमात्मा का सहयोग भी ना हो और, और शरीर प्रलयावस्था में उस समय प्रलयावस्था में आत्मा में इनकी सामर्थ्य तो रहती है वो सुख अनुभव कर सकता है दुख अनुभव कर सकता है इच्छा कर सकता है और अनिच्छा द्वेश कर सकता है प्रयत्न कर सकता है लेकिन कर नहीं पाता है वहां पर उसके ये गुण अनुद्भूत रहते हैं अप्रकट रहते हैं सामर्थ्य तो है वो तो चूंकि आत्मा नित्य है तो उसकी सामर्थ्य भी नित्य ही है वो हमेशा उसके साथ रहेगी वो मुक्ति में भी रहेगी तो प्रलयावस्था में कोई माध्यम नहीं है कोई निमित्त नहीं है इसलिए सुख का कोई कारण नहीं है दुख का कोई कारण नहीं है किसी इच्छा का नहीं है उसको ज्ञान ही नहीं हो रहा है इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता है न इच्छा ना अनिच्छा प्रलयावस्था में मूर्छित आत्मा के समान मूर्छित व्यक्ति के समान पड़ा रहता है वो सुषुप्ति में जैसा रहते हैं कोई बोध ही नहीं होता है ऐसा रहता है तो जैसे कोई मूर्छित व्यक्ति हो जीवित है लेकिन मूर्छा में आ गया है सुन्न बेहोश हो गया है अब उसमें कोई सुख नहीं है कोई दुख नहीं है कोई अनुभूति नहीं है उसको न कोई इच्छा है न अनिच्छा है न कोई प्रयत्न है कुछ नहीं है ऐसा ही प्रलय अवस्था में रहता है हाँ लाभ हानि की बात नहीं है जो चीज जैसी है वो ऐसी है बोले ये सफेद कपड़ा है इसको सफेद मानने से क्या लाभ है इसको हम काला मान लें उसमें क्या हानि है व्यवहार में हानि आएगी जो तत्व जैसा है जो तत्व जैसा है उसको वैसा मानना चाहिए बस हाँ तो तो मिथ्या जान से हमारा व्यवहार बिगड़ जाएगा हर जगह आप देख लो मिथ्या जान से उल्टा ही होगा हमारे को अगर हम शरीर को ही मैं मान लेंगे तो मानते हैं तो फिर उसका लाभ भी मिल जाता है हमारे को शब्द में हैं कि अलग है आत्मा को नहीं मानते ना नहीं मानते इसलिए बंधन चल रहा है इसीलिए भोग चल रहा है यही तो है एक अकलिश क्लिष्ट और अक्लिष्ट वाली बात कि हमारा फिर संसार ही चलता रहता है ख्याति तो हो नहीं पाती है विवेक ख्याति तो सत्यपुरुष अन्यथा ख्याति नहीं हो पाती बस यही दोष है इसका आप कोई केवल इसी जीवन को देख रहा हो कि भई मेरे को खाने पीने उठने बैठने चलने फिरने नौकरी में जाने में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है चाहे आत्मा को अलग मानू चाहे एक मानू तो ठीक है यहां तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा या कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उसको खाना खा रहे हैं जो आत्मा को अलग मानता है उसको भी मोटे तौर पर वो भी वैसे ही खाएगा और जो एक मानता है शरीर को ही आत्मा मानता है वो भी वैसे ही खाएगा लेकिन आगे चल करके उसमें अंतर आता है अंतर इस रूप में बनेगा कि जो व्यक्ति शरीर को ही आत्मा मान रहा है मैं मान रहा है तो वो शरीर के लिए जो जो हितकर होगा उसको करता रहेगा जो उसको अच्छा लगेगा और आत्मा के लिए अहितकर होता रहेगा वो चोरी से भी खा लेगा और जिसको ये पता है कि शरीर अलग है आत्मा अलग है और शरीर आत्मा के लिए है जिसको ये पता है तो वो क्या करेगा वो ऐसा खाना नहीं खाएगा जिससे आत्मा के लिए अहितकर हो आत्मा को हानि पहुंचती हो वो ऐसा नहीं करेगा पाप से बच जाएगा वो आत्मा को लक्ष्य बना करके चलेगा जो घर में रहने वाले और घर को एक ही मानता हो वो क्या करेगा घर में ऐसा भी रंग कर देगा जिससे रहने वालों को एलर्जी होती हो आंखों को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसको तो घर अच्छा दिखना चाहिए लोग रहने वालों को कुछ भी हो उसको कोई मतलब नहीं है समझते हैं कि घर अलग है और रहने वाले अलग है हम सब समझते हैं पर एक उस तरह का उदाहरण दे रहा हूं मैं तो वो घर में रहने वालों को ध्यान में रख के मकान का रंग रोगन या रसोई को बनाना है जो भी चीज व्यवस्था चाहिए वो वैसी बनाएगा जैसी रहने वालों के लिए चाहिएगी यंत्र आ जाता है और आत्मा को हम सक्रिय मानेंगे सक्रिय है नहीं तो जब अकेली रहेगी तब भी कुछ कुछ क्रिया करने वाली होनी चाहिए वो वो नहीं करती है उस रूप में तो ये तो तथ्य है जैसा है वैसा यहां पर बताया ठीक है बोलिए भेद में अभेदोपचार जैसे यहां तो अभेद में भेदोपचार है अभेद में अभेद में भेदोपचार है यहां जो उदाहरण दिए गए आपका प्रश्न है कि जहां भेद हो वहां अभेदोपचार किया जाए ठीक है विकल्प वृत्ति होगी कारण और कार्य को एक मान लिया जाता है आयुर्वेद अन्न ही जीवन है वायु ही जीवन है अब ये जो है कारण में घी को जीवन कह दिया गया अन्न को जीवन कह दिया गया तो अन्न से जीवन होता है अन्न कारण है जीवन कार्य है लेकिन अवेदोपचार का कथन होता है ठीक है वाक्य में लेकिन अर्थ में तो हम अलग अलग ही समझते हैं आप शब्द की दृष्टि से केवल लेना चाहे तो उसको विकल्प में डाल सकते हैं लेकिन यहां तो हम अलग अलग समझने लग जाते हैं इनको ये अलग अलग है अगर कोई भेद में भी अभेद का कथन कर रहा है और वो समझ भी ऐसा ही रहा है तो ठीक है उसको भी विकल्प में ले सकते हैं कि शब्द के ज्ञान के अनुरूप हमको कुछ ज्ञान तो हो रखो शब्द ज्ञान अनुपाति वित्तीय तो बन रही है लेकिन वस्तु शून्य है भेद है लेकिन हम अभेद देख रहे हैं ठीक है, है? तो आप सूत्र संख्या बोला करिए ये में है, ना, ग्राँ ना ग्राँ ग्राँ ग्राँ ग्राँ तो इसी जो करते हैं, मन को मनोवृष्टि जो यहाँ पर के जीवन पंक्ति पंक्ति दी मेरे को पुस्तक दीजिए यदा सर्वस्मात् व्यवहारात मनो अवरूद्य ते बाह्य सब व्यवहारों से मन रुक गया तदा अस्य मनो दृष्टु इस उपासक का मन मन मतलब मन ही है अंतःकरण वाला मन चित्त द्रष्टु सर्वज्ञ से परमेश्वर से स्वरूप स्थिति लभते द्रष्टा सर्वज्ञ परमेश्वर के रूप में स्थिति को प्राप्त करता है द्रष्टा यानी परमात्मा उसके अंदर स्थिति को प्राप्त करता है ठीक है तो यहां तो मन का मतलब तो मन ही है आत्मा नहीं है आत्मा जीवात्मा करता है लेकिन यहां आप इस वाक्य में पूछ रहे हैं ना तो यहां पर मन के लिए ही कहा गया है मन के लिए ही कहा गया है ये आत्मा अर्थ नहीं है उसरा इसका मन को जो है ज्ञान अर्थ में भी लिया जाता है मन शब्द जो है उसको ज्ञान आत्मा के लिए भी आप चाहें तो ले सकते हैं क्योंकि सत्यात प्रकाश के नवे समोलास में महर्षि ने लिखा है आत्मा की परमात्मा में स्थिति नवे समोल्लास में महर्षि ने लिखा है आत्मा की परमात्मा में स्थिति आपका जो यहां प्रश्न है ना मन यहां पर है मनोद्रष्टु मन दृष्टा के सर्वसर्वज सर, जैसे परमेश्वर से स्वरूप स्थिति में लते तह स्थितिम लबते मना तो स्थिति में कौन प्राप्त होता है तो मन तो ये जो मन है मन को यहां पर ज्ञान के रूप में लिया जा सकता है उपासक का मन यानी जो तो ज्ञान जो बोध है उसके स्वरूप में स्थिति को प्राप्त करता है या तो ये लेंगे तो मन चूंकि ये ये जो ये तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान यदि हम असंप्रज्ञात समाधि वाला लेते हैं उस स्थिति को लेते हैं तो मन में तो चित्त की वृत्तियां रुक चुकी हैं कोई वृत्ति है नहीं ये तो स्पष्ट ही है इसलिए यदि यूं कहा जाए कि मन के माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार हो रहा है तो मन में वृत्ति तो मान्य होगी नित्य का अवरोध नहीं होता है इसलिए असंप्रज्ञात की यदि बात कर रहे हैं तो चित्त तो निरुद्ध हो चुका है और आत्मा ईश्वर का साक्षात्कार करता है इतना ही लेना होगा ठीक है और बोलो लक्षण है तो उसमें को में गया। हाँ।, तो पर पर पर उस... जाना है। हाँ आत्मा को परमात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है या यूं कहिए सूक्ष्म शरीर के साथ में आत्मा इधर से उधर जाता है और जी, जीवित अवस्था में जब हमारा जीवन चल रहा है तो स्थूल शरीर के साथ भी आवागमन होता है ये देशांतर प्राप्ति तो आत्मा में होती है इस रूप में उसमें क्रिया है इस रूप में आत्मा में क्रिया है लेकिन ये जो हम कर्म करते हैं जीवन में पाप पुण्य कर्म करते हैं इनकी दृष्टि से जब हम कहते हैं कि आत्मा ने किया उस रूप में आत्मा कुछ नहीं कर रहा है प्रेरित करने वाला क्रिया करने वाला ये जो क्रियाएं हो रही हैं ये आत्मा नहीं कर रहा है आत्मा की शक्ति निकल के इन शरीर आदि में आ गई और वो फिर क्रियावान हो रहा है ऐसा नहीं है वो अपनी अपनी शक्ति से चल रही हैं इतने अर्थ में ही लेना होगा निष्क्रिय है पुरुषा देशांतर प्राप्ति तो इसमें भी होती है और आत्मा जब इंद्रिय और शरीर के माध्यम से कुछ प्रयत्न करता है उसमें वो दूसरों में भी क्रिया पैदा कर देता है माध्यम तो आत्मा बनता है ना कि हम लेखनी को चला रहे हैं तो इसमें जो क्रिया उत्पन्न कर रहा है तो जो दूसरे में क्रिया उत्पन्न करे इस दृष्टि से भी जो क्रियावान मानते हैं इस दृष्टि से आत्मा क्रिया वाला होगा देशांतर प्राप्ति में भी क्रियावान होगा लेकिन स्वयं क्रिया करने वाली जो बात है उस दृष्टि से आत्मा निष्क्रिय है ठीक है तो आगे चलते बोलो तो यहां जो है इससे विवेक ख्याल विवेक विवेक ख्या से भी रख... विरक्त रख... हो जाता है तो ये विवेक ख्या के विषय में उसके विषय में भी विरक्त हो जाता है वो विषय सप्तमी ले लेंगे चलते हैं आगे तो दसवा सूत्र हमने देखा था निद्रा वृत्ति का अभाव प्रत्यनमृत्ति नित्रा अभाव का कारण जान की दृष्टि से अभाव का कारण अभाव का कारण भूत जो तमोगुण है अभाव का अज्ञान का कारण है तमोगुण उसका आश्रय करने वाली जो वृत्ति होती है उसको निद्रा वृत्ति कहते हैं निद्रा वृत्ति में तमोगुण का आश्रय रहता है एक ये अर्थ है दूसरा है कि अभाव यानी कुछ ज्ञान न होना इस प्रकार का ज्ञान एक भावात्मक ज्ञान है एक अभावात्मक ज्ञान है कुछ भी नहीं था यह भी एक ज्ञान होता है हमारे को इस ज्ञान का आश्रय करके जो वृत्ति होती है उसको निद्रा वृत्ति कहते हैं जागृत अवस्था में जो हम देखते सुनते चखते हैं इस समय भावात्मक प्रत्यय रहता है भावात्मक ज्ञान रहता है ये है ऐसा है ऐसा है और निद्रा जिस समय होती है तो हम देखना सुनना चखना कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी एक अनुभूति रहती है कि मैं कुछ सोया जो कल आपसे बात चल रही थी आप ये कैसे पता लगा कि मैं सोया कुछ तो ज्ञान हुआ वहां पर वो तो ज्ञान कैसा था कि कुछ भी नहीं हुआ इसका ज्ञान कुछ भी नहीं पता लगा इसका ज्ञान जो हमें हुआ यह भी एक वृत्ति है वृत्ति जो है वो ज्ञानात्मक होती है चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार है तो निद्रा को भी ज्ञानात्मक व्यापार के रूप में लेंगे तो वो भावात्मक नहीं अभावात्मक रूप में लेंगे अभावात्मक रूप में लेकिन प्रती हमें होगी जैसे कि यह भी ज्ञान हो रहा है जैसे कि रंगों के विषय हमें कहते हैं कि प्रकाश की किरणें वस्तु पर गिरती हैं और वस्तु पर गिर के परावर्तित होती हैं हमारे नेत्र तक पहुंचती हैं तो कुछ किरणों को तो वो वस्तु सोख लेती है जैसे सात रंग हैं और भी कर ले तो जिसको वो परावर्तित करती है वो हमारे नेत्र तक पहुंचती है और हम सोचते हैं कि इसका ये रंग है बाकी को वो सोख लेती है तो सफेद रंग ऐसा है जो सारे सफेद वस्तु वो सारे रंगों को परावर्तित कर देती है तो हमें लगता है कि सफेद है सारी किरणें आ रही है सब रंग मिला देते हैं तो सफेद रंग बन जाता है और कोई वस्तु हमें लाल दिखाई दे रही है इसका मतलब है कि बाकी रंग को उसने शोषित कर लिया है और लाल को फेंक रहा है वो ऐसा ही पीले के लिए हरे के लिए हम नीले के लिए ये करते हैं लेकिन काला क्या होता है कि काले में वो वस्तु सारी किरणों को सोख लेती है और उस जगह से किरणें परावर्तित होकर के हमारे नेत्र तक नहीं आ रही होती है सबको सोख लिया उसने वो तो काला दिख रहा है तो यद्यपि तो वहां से प्रकाश की किरणें हमारे तक नहीं पहुंच रही हैं नेत्र तक लेकिन फिर भी हम काले को एक रंग के रूप में ही देखते हैं। वैसे किरणें पहुंचती हैं, वो हम भाव के रूप में देखते हैं क्योंकि किरण पहुंची और उसके अनुसार रंग दिखाई दे रहा है लेकिन जो एकदम ये काले रंग होते हैं एकदम गहरे काले वहां से कोई प्रकाश की किरण आ ही नहीं रही है तो कुछ भी जान नहीं होना चाहिए लेकिन कुछ नहीं आ रहा है ये ही हम एक काले के रूप में देख रहे हैं यह भी एक बोध बनता है ऐसे ही निद्रा में सीधे सीधे कोई शब्द स्पर्श रूप रसगंध हमें पता नहीं लग रहा है भावात्मक कुछ जान नहीं हो रहा है लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा है इसका भी एक बोध बनता है इतनी देर तक मेरे को पता ही नहीं लगा क्या हुआ कुछ भी पता नहीं लगा तो ये जो अभाव का ज्ञान होना है ये भी एक प्रकार का ज्ञान है ज्ञान भाव का ही हो ऐसा नहीं कुछ ज्ञान नहीं हुआ इसका भी एक बोध होता है हमारे को इतनी देर तक तो कुछ भी नहीं पता ही नहीं लगा मेरे को तो अभाव के प्रत्यय का आलंबन करके जो वृत्ति होती है उसको निद्रा कहते हैं भाष्य देखते हैं तो साच संप्रबोधे प्रत्ययमर्शात प्रत्यय विशेष साच मतलब सा निद्रावृत्ति अंत में देखिए प्रत्यय विशेष है ये भी एक ज्ञान विशेष है ज्ञान का अभाव नहीं है ये कहना चाहते हैं कुछ ना कुछ ज्ञान तो है वहां पर लेकिन ज्ञान का अभाव है ये प्रत्यय विशेष है एक विशेष प्रकार का ज्ञान है विशेष प्रकार की वृत्ति और ज्ञान है साच है। कैसे पता लगा हमारे को कि वो प्रत्यय विशेष है तो बोले संप्रबोध जग जाने पर जब सम्यक रूप से पूरी तरह से जग जाते हैं। तब सम और प्र को उसी तरह से हम लगाएंगे सम्यक रूप से और प्रकर्ष रूप से अच्छी तरह से पूरी तरह जग जाने पर प्रत्यवमर्श होने पर प्रत्यवर्श कहते हैं स्मृति होने पर उसका संबंध जोड़ लेते हैं क्योंकि हमें पता लगता है कि मैं सोया ये जो हमें बोध हुआ मैं ये मैं सोया रहा ये जो बोध हो रहा है तो स्मृति हुई प्रत्यवमर्श हुआ प्रत्यवर्श स्मृति तभी होती है जब पहले अनुभव हुआ हो अगर अनुभव ही नहीं हुआ है कुछ भी तो स्मृति नहीं होगी तो कुछ साक्षात ज्ञान का अनुभव न होना भी एक प्रकार का अनुभव है और वो हमें पता लगता है तो साच संप्रबोधे प्रत्यवर्षात प्रत्यय ये प्रत्यय है ये तो इनकी प्रतिज्ञा है वृत्ति है ये ये है क्यों है उसके लिए हेतु है प्रत्यवर्षात उसकी स्मृति आने से अब वो स्मृति कैसी होती है उसको आगे बता रहे हैं कथम कैसे प्रत्यवमर्श होता है तो कहा सुखम अहम अस्वापम मैं आज बहुत सुखपूर्वक सोया बहुत अच्छी तरह सोया बहुत अच्छी नींद आई मेरे को यह अनुभूति होती है जब भी होती है या प्रतिदिन होती है जिनको मैं बहुत अच्छा सोया आज बहुत अच्छी नींद आई ये जो अनुभूति हो रही है इसका मतलब है ये जो हमारी स्मृति हो रही है प्रत्यय हो रहा है इसका मतलब है कुछ ना कुछ उस समय अनुभव हुआ था हमारे को ये अनुमान से कर रहे हैं प्रत्येवर्श से प्रत्यय का ज्ञान का वृत्ति का अनुमान किया जा रहा है सीधे सीधे निद्रा के समय कोई ज्ञान नहीं हो रहा था हम ये सोच उस समय हमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता है अगर सीधे सीधे उस समय ज्ञान हो रहा है ऐसा उसी समय हमें अनुभव होता तब तो ये प्रत्यक्ष में चला जाता जैसे अभी हमें कुछ प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा होता है ये सीधे सीधे ज्ञान होता है प्रत्यक्ष में चला जाता है निद्रा के समय सुषुप्ति के समय सीधे सीधे ज्ञान का बोध हमें नहीं होता है इसलिए उसको प्रत्यक्ष वृत्ति में नहीं डालते लेकिन उठने के बाद में हमें ये ज्ञान अवश्य होता है कि ऐसा हुआ था मैं बहुत अच्छा सोया स्मृति हो रही है कुछ कारणों से हमें बोध हो रहा है बोध तो हो रहा है ये स्मृति है स्मृति तब होती है जब वो संस्कार बना है और संस्कार कब बना है जब कुछ ना कुछ अनुभूति हुई है हमें पता नहीं लग रहा है उस समय जिस समय सोए हुए हैं लेकिन अनुमान से पता लग गया कि स्मृति है स्मृति बनी है इसका मतलब है संस्कार अवश्य बना था बिना संस्कार के स्मृति नहीं आएगी और स्मृति बनी है यानी अनुभव भी हुआ था लेकिन हमें पता नहीं था तो ये अभाव प्रत्यालमृत्ति तो कथम सुखम अहम अस्वापसम ये एक वचन हो गया ये प्रत्यवमर्श विमर्श स्मृति है मैं बहुत अच्छी तरह सोया अच्छा मैं बहुत अच्छी तरह सोया ये कैसे पता लगता है तो उसकी इसी की व्याख्या आगे है बोले प्रसन्नम में मना मेरा मन बहुत प्रसन्न है उठने के बाद में मन बहुत अच्छा लग रहा है तरोताजय प्रसन्नम में मना और प्रज्ञा में विशारथी करोती और मेरी बुद्धि को वो बहुत स्वच्छ कर रहा है बहुत विशाल कर रहा है वो बुद्धि बहुत अच्छा काम कर रही है उठने के बाद में यदि ऐसा लगे तो हम कह सकते हैं सुखम अहम अस्वाप और ऐसा नहीं हो तो तो ये नहीं कहता नहीं नींद अच्छी नहीं है आज मन प्रसन्न नहीं है उठने के बाद में। वो आगे स्थितियां बताएंगे ये सात्विक निद्रा में होता है वैसे निद्रा तमोगुण है तमोगुण का आधार लेकर के होती है लेकिन फिर भी उसमें सत्व गुण जब रहता है तब तो तमोगुण की प्रधानता होते हुए भी उसमें जब सत्व गुण और की अपेक्षा ठीक रहता है अप, अपेक्षा से ठीक मात्रा में रहता है तो सुबह उठ के बहुत ताजगी लगती है बुद्धि बहुत अच्छी सक्रिय रहती है मन प्रसन्न है और बुद्धि को विशारत कर रहा है फैला रहा है कुछ एकदम स्वच्छ स्पष्ट बुद्धि लग रही है इसका मतलब है सत्वगुण की अधिकता है। दूसरा अनुभव दूसरा प्रत्यवर्श दुखम अहम अस्वापम मैं आज तो बहुत दुखी सोया आज नींद अच्छी नहीं आई बहुत बहुत दुखी रहा दुख का अनुभव होता है जैसे वहां सुखता है या दुखता है क्यों ऐसा वो सोच रहा है उसके लिए कुछ लक्षण दिए स्त्यान में मना मेरा मन स्त्यान है स्त्यान का मतलब बहुत चंचल है भी चित्त की अकर्मण्यता को कहता है काम नहीं कर रहे हैं लेकिन कैसी नेता है उसका कारण है चंचलता चित्त की चंचलता के कारण अति चांचल्य के कारण जो कर्म की अक्षमता होती है उसको स्त्यान बोलते हैं अक्षमता तो यहां भी है आगे भी आएगा आलस से, आलस्य में भी मन की अक्षमता होती है मूढ़ता में भी अक्षमता होती है लेकिन स्त्यान की अक्षमता होती है चंचलता के कारण से रजोगुण के कारण से और दुख जो है वो रजोगुण के कारण से होता है ये दूसरी स्थिति है तो स्थानम में मनो भ्रमति अनवस्थितम घूम रहा है इधर उधर अनवस्थित है रुका हुआ नहीं कहीं टिकी नहीं रहा कहीं टिका लगा फिर दूसरा विषय कहीं टिकाने लगो उधर जाएगा इधर उधर भागेगा तो अनवस्थित है भ्रमण कर रहा है घूम रहा है इधर बहुत तेजी से इधर उधर इधर उधर ऐसी जो चंचलता है ये भी अनुभूति होती है हमारे को दुखम अहम अस्वाप्सम तीसरा प्रत्यय गाढ़ो अहम अस्वापम मैं बहुत गाढ़ गहरा मूढ़ रूप में स्वयं बहुत गहरा गाढ़ मतलब ऐसा गहरा गहरा है कि मूढ़ स्थिति में एकदम अज्ञान की स्थिति में और वो कैसे पता लग रहा है उठने पे कह रहा है गुरुणी में गात्राणी मेरे शरीर के अवयव बड़े भारी भारी लग रहे हैं बहुत भारी लग रहे हैं सो के उठने के बाद में अनुभूति ऐसी है भार नहीं बढ़ा है भार की दृष्टि से गुरु नहीं हो गए लोहे के नहीं हो गए पत्थर के नहीं हो गए लेकिन अनुभूति ऐसी होगी जैसे कि ये बहुत भारी हो गए हाथ पर। गुरुणी में गात्राणी और क्लांतम में चित्तम मेरा मन क्लांत है थका थका हुआ है शरीर की थकावट को श्रांति बोलते हैं श्रांत है ये और मन की थकावट को क्लांत होना बोलते हैं इस संस्कृत में आयुर्वेद में ये शब्द इसी रूप में प्रचलित है शरीर में जब हमारे को थकान होती है लेकिन मन तो बहुत सक्रिय है अभी भी हमारा जागरूक है सो रहा है लेकिन शरीर थक गया है बिल्कुल ऐसी स्थितियां बनती हैं कई बार शरीर काम नहीं कर सकता थक गया है बहुत और मन में उत्साह है मन में क्रियाशीलता भी है आराम से लेटे और मन में सोच रहे ये शांति है शरीर की थकावट और दूसरा कुछ काम भी नहीं किया कोई मेहनत नहीं की शरीर में कोई थकावट नहीं है लेकिन कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से बिल्कुल थका हुआ हो अंदर से बाहर से नहीं सब कुछ ठीक है पूरा सोकर के उठे हैं कोई काम नहीं किया शारीरिक श्रम नहीं किया ना खेले कूदे यात्रा की कुछ भी नहीं किया लेकिन मन थका हुआ है जैसे उसको कहते हैं क्लांत क्लांति मानसिक थकावट को क्लांत होना बोलते ये तमोग के कारण से होती है तो शरीर भारी लगता है यह भी तमोगुण के कारण से है तमोगुण की अधिकता से और मन भी थका हुआ लगता है उसे क्लांत कहते हैं और इसी को आगे खोल रहे हैं अलसम मुषितम इव तिष्ठती इति एकदम आलस्य की स्थिति में शरीर में क्रिया नहीं मन में क्रिया नहीं हो पा रही है मुषितम इव जैसे कि किसी ने उसको चोर लिया है चुरा लिया है मन को अपने वश में ही नहीं है जैसे किसी ने और ने चुरा लिया है ही नहीं मन चला गया कहीं पता ही नहीं लग रहा है जैसे लग... कई बार ऐसा शून्य जैसी स्थिति कईयों को लगती है ना अचानक आ जाती है कईयों को बैठे बैठे पढ़ते हुए बोलते हुए लगता है कि कुछ भी नहीं रहा जैसे फ्यूज उड़ जाता है ना बल्ब का ऐसे अचानक आ जाता है अच्छा खासा बोल रहा था पढ़ रहा था सुन रहा था लेकिन एकदम से ऐसा शून्य हो जाता है कुछ याद ही नहीं आता प्रवचन कर तो बोलू क्या लिख रहे हैं तो लिखू क्या एकदम शून्यता हो जाती है चलते हुए जा रहे हैं तो एकदम यू शून्यता आ जाएगी कि क्या मैं निकला किस लिए था जाना का है मेरे को कुछ पता ही नहीं लग रहा है अब वैसे हम चलते हैं तो हमारे को पता रहता है मैं वहां से आया हूँ यहां जाना है कुछ लक्ष्य हमारा जानकारी बनी रहती है तभी तो हम सो एक दिशा में जाते रहते हैं लेकिन वो चलते चलते एकदम ऐसा शून्य जैसा हो उसको पता ही नहीं लगता अब इधर जाऊं उधर जाऊं ये लाना है वो लाना है कुछ भी नहीं या खड़ा क्यों हूं मैं चल क्यों रहा हूं यही नहीं पता लगता एकदम से शून्यता आ जाती है तो लगता है जैसे मन को चुरा लिया है किसी ने अलसम मुशितिष्ठ ऐसा रहता है तो सखलु अयम प्रबुद्ध से प्रत्ययमर्श जगने के बाद में जो ये प्रत्यवमर्श हो रहा है स्मृति आ रही है संबंध जुड़ रहा है न सत ये नहीं होवे असती प्रत्य यदि प्रत्यय ज्ञान का, का अनुभव नहीं हुआ होता तो ये प्रत्यय वर्ष भी नहीं होता तदाश्रया स्मृत तद और उस अनुभव के आश्रित जो स्मृतियां हैं वो उसी विषय वाली जो अनुभव हुआ है उस विषय वाली नहीं होनी चाहिए जबकि उसके संबंधित हमारे को स्मृति हो रही है तस्मात इसलिए प्रत्यय विशेषो निद्रा निद्रा भी एक प्रत्यय विशेष ज्ञान विशेष इस सारी शक्ति इन्होंने व्याख्य व्यास भाष्य में किस बात के लिए लगाई है कि निद्रा भी एक प्रत्यय विशेष है जान विशेष है आकी वृत्तियां तो जान विशेष है ही प्रत्यय विशेष है ही जानात्मक ही हैं बाकी सारी वृत्तियां लेकिन इसके भीषय में संदेह था कि यह जानात्मक है या नहीं है तो इन्होंने प्रत्यवर्श के आधार पर सिद्ध किया कि यह ज्ञानात्मक है प्रत्यय विशेष है यद्यपि सीधे सीधे हमें निद्रा के काल में सुषुक्ति के काल में उसका अनुभव नहीं होता है उसके आधार पर कोई इसको वृत्ति नहीं मानेगा लेकिन प्रत्यय के कारण से ये कह रहे नहीं बोध तो है वहां पर इसलिए ये भी एक वृत्ति है तस्मात् प्रत्यय विशेषो निद्रा और साच समाध इतर प्रत्यय वन और ये जो निद्रा है ये समाधि में समाधि कौन सी योग पक्ष वाली समाधि एकाग्र और निरुद्धावस्था प्रथम तीन वाली तो कोई बात नहीं है यहाँ समाधि मतलब योग वाली समाधि योग पक्ष वाली समाधि तो समाधि में इतर प्रत्ययवत अन्य प्रत्ययों के समान अन्य ज्ञानों के समान यानी अन्य वृत्तियों के समान ये भी रोकनी होती है जैसे वहां पर प्रमाण विपर्यय विकल्प स्मृति इनको रोकना होता है ऐसे निद्रा को भी रोकना होता है नहीं तो ये होंगी नहीं व्यवहार काल में नहीं निद्रा के समय रोकने का ऐसा तात्पर्य नहीं है योगश चित्तवृत्ति निरोध तो निद्रा भी एक व्यक्ति है और जब तक निद्रा को जीत नहीं लेता है गुड़ाकेश नहीं हो जाता है अर्जुन की तरह से अर्जुन के लिए कहते हैं ना वो उसने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली थी वो निद्रा पर विजय प्राप्त करना इतना ही है कि वो कम सोता होगा जब जगना है जब जग जाते हैं जब सोना है तब सो जाते हैं नियंत्रण हो गया लेकिन बिल्कुल भी ना सोए कोई ऐसा सामान्य रूप से नहीं देखा जाता पागल हो जाता है आदमी उसके शरीर काम नहीं करेगा लेकिन योग के लिए तो वृत्तियों को रोकना जरूरी है तो निद्रा को भी रोकना जरूरी है ऐसा करेंगे तो ये क्या उपदेश के बीच का प्ररोह विकृत रूप से जग जाएगा लिखा हुआ तो स्पष्ट है वो कहेगा प्रमाण है और आज तक मैंने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो कि निद्रा को नहीं लेता हूं तो निद्रा वृत्ति तो है उसमें निद्रा वृत्ति है तो वो योगी कैसा ऐसा कह सकते हैं ना वो योग साधना में लग जाए निद्रा को बिल्कुल तरह रोक दे ऐसा तात्पर्य नहीं लिया जा सकता क्योंकि प्रमाण वृत्ति को भी नहीं रोकते हैं व्यवहार काल में देखना सुनना पढ़ना अनुमान करना ये सब तो चलता ही है ना स्मृति भी करते हैं सब वृत्तियां चलती हैं उससे साधना में बाधा नहीं आती उससे वो योगी नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता हाँ समाधि के काल में उस समय ये रोकनी होती है उतना ही ठीक है तो यही वचन है साधव इतर प्रत्ययन निरोधव्या अन्य वृत्तियों के समय ये नहीं लिखा है कि वहां समाधि में रोकनी चाहिए ये इसके लिए लिखा है विशेष रूप से बाकी सब जगह पे ये घटेगा इसी से इसी पंक्ति से हमें समझ में आ रहा है अब ये जो तीन इन्होंने अनुभूतियां बताई प्रत्यय उसको देखे सुखम अहम अस्वाप्सम कैसे पता लगा क्या सीधे सीधे स्मरण आ रहा है हमारे को कि मैं सुखपूर्वक सो, सोया था याद तो आ रहा है लेकिन कैसे पता लगा प्रसन्नम में मना ये प्रसन्नम में मना कैसे पता लगा हमारे को प्रत्यक्ष हो रहा है प्र... प्रसन्नम में मना मेरा मन प्रसन्न है प्रज्ञा में विशारदी करोती, मेरा दिमाग बहुत अच्छा चल रहा है ये कौन सा अनुभव है ये प्रत्यक्ष हो रहा है अभी इसी तरह से दूसरा स्त्यानम में मनो भ्रमति भ्रमति अनवस्थितम और गुरुणी में गात्राणी क्लांतम में चित्तम अलसम मुशितम एव तिष्ठती ये जो सारे के सारे बताए हैं ये जगने के बाद के हमारे अभी के अनुभव है ये जो सारी चीजें बताई हैं ये निद्रा के समय थोड़ा ना अनुभव हो रही थी उठने के बाद में संप्रबोध होने के बाद में हमें यह जान हो रहा है कि मेरा शरीर भारी है हल्का है ऐसा है ये बाद में हो रहा है इस प्रत्यक्ष के आधार पर हमारे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर हम ये कहते हैं कि मैं अच्छा सोया सुखपूर्वक सोया सोया ये एक हमारे को ज्ञान हो रहा है केवल मैं सोया क्यों सोया कैसे पता लगा हमारे को कुछ पता ही नहीं लगा सोई गया कोई ज्ञान ही नहीं हो रहा था इसी आधार पे तो कहते हैं कि मैं सोया था तो सीधे सीधे कोई जान नहीं हो रहा है इतना भी है लेकिन जान नहीं हुआ इसका ज्ञान है हमारे को इतने काल तक कुछ ज्ञान नहीं हुआ इसका हमारे को ज्ञान है और उठने के बाद की अनुभूति के आधार पर हम कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा सोया तो बस इतना ही वो बोध होता है इसलिए कहा अभाव प्रत्यलंबनावृत्ति नित्रा बाहर का तो हम कुछ नहीं करते उपनिषद के अंदर भी आता है यत्र सुख न कंचना कथम कंचना कामम काम सोया वह व्यक्ति कोई कामना नहीं करता है, किसी की इच्छा नहीं करता है कोई इच्छा करता है क्या सोए सोते हुए कुछ भी नहीं करता है कोई भी इच्छा नहीं होती है न बाह्यम किंचन वेद न न अंतरम बाहर का भी कुछ नहीं जानता और अंदर का भी कुछ नहीं जानता है नित्रा के समय मेरे मन में ये चल रहा है ये भी हम नहीं जानते हैं। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो कुछ भी ज्ञान नहीं हो रहा है इन शब्दों को देखेंगे निद्रा के बारे में ये चलता रहता है कि भाई वहां कुछ ज्ञान ही नहीं होता देखो ये शब्द प्रमाण भी कह रहा है तो ये खुद भी तो भाष्यकार ने और सूत्रकार ने कहा कि अभाव प्रत्यालम्बना वृत्ति ये इस तरह का बाहर का अंदर का कोई ज्ञान नहीं होता ये तो खुद भी स्वीकार कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो एक वृत्ति है ये एक बात साथ में कह रहे हैं कुछ ज्ञान नहीं हुआ इसका भी एक बोध रहता है ठीक है सत्यात प्रकाश में भी महर्षि ने लिखा है कि सुषुप्ति में कोई सुख दुख नहीं होता है सुषुप्ति में कोई सुख दुख नहीं होता है। ये वचन भी वहां लिखा हुआ है समाधि सुषुप्ति मोक्ष सु रूपता वो भी एक सूत्र है संख्य का महर्षि ने एक सुषुप्ति के बारे में और लिखा कि सुषुप्ति में वासनोच्छेद हो जाता है विभिन्न वासनाएं जो इच्छाएं हैं सांसारिक उसका उच्छेद हो जाता कोई रहती नहीं है वहां पर ये समाधि में भी होता है ये मुक्ति में भी होता है ये सुषुप्ति में भी होता है एक रूपता होती है वासनोच्छेद ये उस समय नहीं होता है लेकिन फिर भी एक बोध रहता है फिर भी एक बोध होता है साक्षात बोध न होते हुए भी अभाव प्रत्यालम्बना वृत्ति नित्रा इसीलिए इस ढंग का इसका व्याख्या की गई है ये लक्षण बनाएगा फिर भी एक बोध तो होता है वहां पर इसलिए इसको प्रत्यय विशेषी माना गया और इसीलिए सूत्र में वृत्ति शब्द को अलग से भी पढ़ा गया ठीक है विनिद्रा वृत्ति का <स्थास> ये तो है है और इससे आगे जो उसको तो हैं कैसे पता लगा मैं सुखपूर्वक सोया कैसे पता लगा क्योंकि अगर ये आगे का नहीं खोलते सीधे सीधे पंचवय की तरह से नहीं है लेकिन आप कह सकते हैं वो कारण बता रहे क्योंकि जगने के बाद में ऐसा अनुभव हो रहा है जगने के बाद अनुभव हो रहा है वो अभी का अनुभव है वो निद्रा वाला अनुभव नहीं है निद्रा वाला अनुभव नहीं है लेकिन इसके आधार पर ये अनुमान कर रहे हैं कि मैं ऐसा सोया अच्छा सोया सुखपूर्वक सो सोया दुखपूर्वक सोया अनुमान किया उस स्थिति का अनुमान किया क्योंकि ये जितनी अनुभव है प्रसन्नम में मन प्रज्ञा में विशारदी करोती, ये निद्रा के समय नहीं था सुषुप्ति के समय ये अनुभूति हमारे को नहीं थी मैं मूड सोया हूं ये निद्रा के समय हमें कोई अनुभूति नहीं थी पता ही नहीं था हमारे को तो उस समय यही नहीं पता था कि हम सो रहे हैं, कुछ भी नहीं पता था लेकिन फिर भी एक अनुभूति होती है चित्त पर एक संस्कार पड़ता है एक अनुभव हो रहा है उस समय एक अनुभव चल रहा है और चित्त तो उसको गृहित कर रहा है वो संचित हो रहा है उसका संस्कार बन रहा है और अब जगने के बाद में हमें इस बात का ज्ञान आ जाता है ऐसे अभाव था था था तो ये जो नहीं जिस समय कुछ भी नहीं था उस समय पता नहीं लगेगा हमारे को जिस समय कुछ नहीं था लेकिन संस्कार तो पड़ रहा है एक अनुभूति तो है लेकिन हमें उस समय ये पता नहीं लग रहा है कि मैं सो रहा हूँ और मेरे को कुछ भी पता नहीं लग रहा है ये भी हमें अनुभूति नहीं होती यही नहीं पता रहता मैं सो रहा हूँ कुछ भी बोध नहीं होता है तो जगने के बाद ही पता लगता है अभावात्मक रूप में ही पता लगता है कि इतने काल तक मुझे कुछ भी पता नहीं लगा मैं खूब गहरा सोया और सब सपना आए थे सपने आए थे तो पता लगता है कि भई ये सपने आ गए थे मेरे को बीच बीच में सपने आ रहे थे उसकी भी स्मृति आ जाती है और इतने में तो सपने आए बाकी तो कुछ पता ही नहीं है तो बोलो वो बाकी में मैं अच्छा सोया सुशुप्ती ये हम अनुमान कर लेते हैं लेकिन एक अनुभूति तो होती है अभाव की भी एक अनुभूति होती है उसी को वृत्ति के रूप में लिए। तो समझ और स्वप्न के विषय में लिया था कि जाएगी या एकदम जिसमें कोई नहीं आ रहे सुषुप्ति वाली को ही लेते हैं सुषुप्ति वाली क्योंकि अभाव प्रत्यालम्बना है और स्वप्न वाले को सीधे तो इसमें नहीं लेते हैं इस तरह से आप परोक्ष रूप से हम लेना चाहें तो ले सकते हैं उसकी प्रधानता में आयुर्वेद में तो निद्रा को स्वप्न नाम से ही कहा जाता है क्योंकि स्वप्न उसमें होते ही हैं बीच बीच में स्वप्न आता रहेगा सुशुक्ति आती रहेगी दोनों चलते रहते हैं तो उसको मान करके चल सकते हैं और उसमें अगर किसी को घटाना हो तो ये कर सकते हैं कि वहां जो ज्ञान होता है वहां वस्तु तो होती नहीं है लेकिन फिर भी ज्ञान होता है घटनाएं होती रहती है तो वस्तु न होते हुए भी फिर भी जान हो रहा है हमारे को यानी अभाव होते हुए भी जान हो रहा है ऐसा मानकर के आप इसको निद्रा में लेना चाहें लेकिन ऐसा कोई उदाहरण व्यास जी ने दिया नहीं है उसको इसमें इसको इसमें नहीं लेंगे इसको हम स्मृति में लेंगे आगे अगले सूत्र में ये स्वयं भी बताते हैं इनकी दृष्टि से देखें तो स्वप्न सपने जो आते हैं उसको हम स्मृति वृत्ति में लेते हैं स्मृति वृत्ति है वो वो कल्पित भी होती है अकल्पित भी होती है कल्पना में भी कुछ भी कुछ कर ले लेते हैं और वास्तविक भी होती है तो वो विषय आगे आएगा अभी स्मृति इस में इसलिए ये शुद्ध निद्रा यानी तो सुषुप्ति वाला भाग ही लेना चाहिए व्याख्या से और उस सब से यही पुष्ट होता है सुशु मूर्छित को चाहे तो हम इसमें थोड़ा अंतर्भावित कर सकते हैं इन्होंने अलग से लिया नहीं है मूर्छित में इतना भी पता नहीं लगता है हमारे को हालांकि महर्षि दयानंद ने सुषुप्ति और मूर्छा को भी एक जैसा मानते हुए कई जगह लिखा है जैसे प्रलय अवस्था के लिए लिखा है प्रलया अवस्था में जीव कैसा रहता है आत्मा कैसी अवस्था में रहती है तो एक जगह उन्होंने सुषुप्ति लिखा है और एक जगह मूर्छित के समान लिखा है दोनों लिखे तो ये तो उदाहरण के रूप में है लगभग एक जैसी स्थिति रहती है कि वहां मैं कौन हूं क्या हूं पड़ा पढ़ाऊं कोई इच्छा कुछ भी नहीं पता है मेरी क्या धन संपत्ति है क्या योग्यता है क्या यश है मेरा मूर्छित को भी नहीं पता रहता है और सुषुप्ति वाले को भी नहीं पता रहता है इस दृष्टि से तो समानता है लेकिन मूर्छा के बाद में जब व्यक्ति उठता है उसमें और सुषुप्ति में अंतर रहता है सुषुप्ति में तो ये तीन तरह की चीजें रहती है कि भाई मैं सोया था और बहुत अच्छा था वहां उसको कुछ पता ही नहीं लगता है मूर्छित जो व्यक्ति होता है मतलब टक्कर लग गई या कुछ और हुआ और बस वह तो मूर्चित हो गया मेरे को तो इतना पता है कि टक्कर लगी थी उसके बाद तो मैं चिकित्सालय में ही हुआ बीच में उसको ये भी नहीं लगता कि मैं सोया हुआ था इधर तो हम उठते हैं तो हमें यह साथ में अनुभूति रहती है कि मैं सोया वहां उसको वो सोने की अनुभूति नहीं रहती कुछ पता ही नहीं लगता है संबंध कट जाता है उसका तो उसको यहां पर वृत्ति के रूप में नहीं लेते लेकिन हाँ समाधि लग रही है तो उस समय मूर्छित अवस्था तो होगी नहीं इतना तो निश्चित है क्योंकि वो तो ज्ञान की स्थिति है तो कौमा मूर्छित एक ही बात है कोमा अंग्रेजी का शब्द है मूर्छित संस्कृत हिंदी का शब्द है बेहोशी का उर्दू का शब्द है उर्दू फारसी का एक ही बात है उसमें चित्त में वृत्ति नहीं रहेगी जैनात्मक वृत्ति निद्रा के समय सुषुप्ति के समय तो चित्त में वृत्ति है ये संस्कार पड़ रहा है एक अलग उसको प्रत्यय विशेष माना है लेकिन मूर्छा के लिए इन्होंने इसमें कुछ लिखा नहीं है आगे चलें, 11वां सूत्र देखिए बोलो जो कौन से अचानक हो गए फिर से बोलिए इस गुरस्वा तमोगुण की प्रधानता मानी जाएगी संबंधी कट गया उसका जो व्यवस्था थी वो टूट गई छिने बिन हो गई तो कुछ ज्ञान नहीं हो रहा है उसको तमोगुण प्रधान कह सकते ग्यारवा सूत्र स्मृति वृत्ति के बारे में कह रहा है अनुभूत विषया संप्रमोशह स्म अनुभव किए गए विषय का असंप्रमोशः न भूलना उसका याद आना किसी को स्मृति कहते हैं जो भी हमने अनुभव किया है चाहे वो प्रत्यक्ष से चाहे अनुमान से चाहे आगम से कैसा भी जो भी हमें अनुभव किया है ज्ञान प्राप्त किया है उस विषय का न भूलना वो उपस्थित हो जाना इसको स्मृति कहते हैं या जो हम कहते हैं तो वृत्ति तो ठीक है ये तो हम स्मृति करते ही रहते हैं लेकिन उसके बारे में कुछ बातें भाष्य के अंदर बताई जा रही हैं देखिए अब ये वृत्तियां जो चल रही हैं चित्त की वृत्तियां चल रही हैं उसमें स्मृति वृत्ति भी है तो ये प्रश्न कर रहे हैं कि प्रत्यय से चित्तम स्मृति आहोस्वित चित आहो विषय से चित्त यानी मन ज्ञान का स्मरण करता है या उस वस्तु का स्मरण करता है एक प्रश्न उठाया जा रहा है अपने आप को भी हमें देखना है अनुभव करना है कि जब हम स्मरण कर रहे हैं दो चीजें हैं एक तो वो वस्तु विषय विषय मतलब वो वस्तु जो जे था जिसको हमने जाना था वो वस्तु है कोई क्रिया है व्यक्ति है स्थान है कुछ भी है उसको हम स्मरण करते हैं अथवा उसके ज्ञान को स्मरण करते हैं जब हम स्मरण करते हैं तो चित्त में स्मरण के समय क्या स्मरण आता है वो वस्तु स्मरण में आती है अथवा उस वस्तु का ज्ञान स्मरण में आता है सोचने की बात है एक जिस समय हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं किसी वस्तु को उस समय क्या है ये भी चर्चा की जाएगी और जब प्रत्यक्ष समाप्त हो गया भिन्न काल में वो वस्तु भी सामने नहीं है और जब हम उसको याद करते हैं तब वो वस्तु याद आ रही होती है या उस वस्तु से संबंधित ज्ञान याद आ रहा होता है याद तो दोनों आ रहे हैं दोनों आ सकते हैं स्मृति तो दोनों की है लेकिन उसमें वस्तु स्मरण आ रही है या वस्तु का ज्ञान स्मरण में आ रहा है ये देखने की बात है तो इसलिए प्रश्न उठाया किम प्रत्यय से चित्तम स्मृति आहोस्वित विषय षठी दी है यहां पर प्रत्यय से या विषय से तो खेत के अंदर भी षष्ठी होती है कैसे क्या हो रहा है ये प्रश्न उठ रहा है उसको पता नहीं लग रहा है एक थोड़ा सा प्रश्न जो करते हैं जैसे उलझन रहती है ना ये होता है या ये होता है ये थोड़ा खेत का भाव रहता है खेत मतलब थोड़ा दुख थोड़ा क्षोभ रहता है अस्पष्टता रहती है तो उसमें भी षठी का प्रयोग हो जाता है तो किम प्रत्यय से चित्तम स्मृति चित्तम चित्त प्रत्यय को स्मरण कर रहा है स्मरण करता है अथवा विषय का स्मरण करता है अब इस प्रश्न को बताने इसका उत्तर बताने के लिए कुछ बातें खोल रहे हैं पहले आगे देखिए ग्राह्योपरक्त प्रत्यय ग्राह्य ग्रहण उभयाकार निर्भाष तज जातीय संस्कार आरभते ग्राह्योपरक्त प्रत्यय इसमें दो शब्द आ रहे हैं एक है ग्राह्य एक है ग्रहण प्रत्यय का मतलब तो ज्ञान ही है ग्राह्य मतलब जिसको हम जान रहे हैं जो प्रमेय है वह कह ला ग्राह्य और ग्रहण मतलब जो हम जान रहे हैं वह है। प्रमाण जिसको जान रहे हैं वो ग्राह्य है जैसे हम ग्राह्य मतलब ग्राह्य का मतलब होता है ग्रहण के योग्य ये वस्तु ग्रहण के योग्य है इसको ले सकते हैं वो कहते हैं ग्राह्य इसको ले नहीं सकते ये अग्राह्य अग है ये तो वस्तुओं के उठाने लेने पकड़ने इत्यादि की दृष्टि से हम करते हैं लेकिन जान की दृष्टि से भी जान भी जो होता है उसमें हम ग्रहण ही करते हैं तो ग्रहण करते हैं तो कोई ना कोई ग्राह्य वस्तु भी होगी जिसको जान रहे हैं उस वो ग्राह्य हो गया तो ग्राह्य ग्राह्यों पर प्रत्यय हम जब सीधे सीधे जान रहे होते हैं तो वह विषय भी रहता है यानी ग्राह्य ज्ञान भी रहता है दोनों चीजें रहती वो विषय ज्ञान से उपरक्त हो जाता है युक्त तो हो जाता है ग्राह्योपरक्तो प्रत्ययः। जो हमें ज्ञान होता है प्रत्यक्ष आदि से अन्य प्रमाणों से उस समय वो वो ज्ञान ग्राह्य से उपरक्त रहता है जुड़ा हुआ रहता है उसमें लिप्त रहता है वो वस्तु रहती है अब इसमें आप अंतर कीजिए कि हम किसी वृक्ष को देख रहे हैं ये नीम का वृक्ष है जिस समय हम नीम को देख रहे हैं नीम के वृक्ष को देख रहे हैं एक तो वो वस्तु है नीम का वृक्ष और एक कि मैं नीम के वृक्ष को जान रहा हूं ये दो बातें अलग अलग लगती हैं एक ही लगती हैं एक तो ये वृक्ष खड़ा है ये लेखनी है अंकि नहीं है एक तो ये ये वस्तु अब इसको देख रहे हैं मान लीजिए तो ये वस्तु है बस अभी इसमें ग्राह्य का ज्ञान हो रहा है ये वस्तु लेकिन इसके साथ साथ मैं इस वस्तु को जान रहा हूं इसका ज्ञान हो रहा है ये इसमें अंतर है दोनों के एक में केवल वस्तु है एक में साथ में ग्रहण यानी ज्ञान भी साथ में हो रहा है कि मैं इसको जान रहा हूं यह भी जुड़ा हुआ है साथ में या हम केवल ये देखते हैं कि बस ये है मैं जान रहा हूं इसका हमारे को बोध नहीं होता है इसका ज्ञान मेरे अंदर है मैं इसको जान चुका हूं मैं इसको जान रहा हूं ये ये भी साथ में रहता है हमारे दोनों चीजें साथ में रहती हैं तो ग्राह्योपरकता है प्रत्यय ग्राह्य यानी वो वस्तु जे वस्तु उससे उपरक्त जो ज्ञान है उससे युक्त जो ज्ञान है जो हमारे को ज्ञान हुआ है वह ग्राह्य ग्रहण उभयाकार निर्भाषा उसमें हमें क्या भान होता है हमने नीम के वृक्ष को देखा और अब जो हमारे को अंदर निर्भास हो रहा है भास हो रहा है अनुभव हो रहा है उसमें क्या चीजें रहती हैं? उसमें वो ग्राह्य नीम भी रहता है और उस नीम का ज्ञान भी दोनों चीजें रहती हैं। ग्राह्य तो हो गया वस्तु और ग्रहण का मतलब है वो जो ज्ञान हम ले रहे हैं तो ग्राह्य ग्रहण उभयाकार निर्भाष दोनों का ही हमें बोध होता है उसको थोड़ा सूक्ष्मता से देखेंगे अनुभव करेंगे किसी भी प्रत्यक्ष चीज के लिए हमें लगेगा दोनों चीजें अंदर जा रहे दोनों चीजों का बोध हो। एक तो वस्तु का ज्ञान एक वस्तु वस्तु का भी अनुभव हो रहा है और वस्तु के ज्ञान का भी अनुभव हो रहा है दोनों चीजें साथ में है दोनों ही चीजें साथ में हैं, वस्तु का भी hmm. अनुभव हो रहा है और वस्तु का जो ज्ञान हो रहा है हमें इसका भी हमें ज्ञान हो रहा है तो इसलिए कहा ग्राह्य ग्रहण उभयाकार निर्भाष इसमें जो आभास होता है इस प्रत्यय में ये दोनों चीजें रहती हैं तो ऐसा जो ये है ये वृत्ति है ये तज जातीय संस्कारम आरवते, उसी प्रकार के उसी जाति के संस्कार को शुरू कर देते हैं यानी बना देते हैं पीछे जब आया था वृत्ति संस्कार चक्र जैसी वृत्ति है वैसा ही संस्कार बनेगा ठीक है जब जब वृत्ति होगी तब तब संस्कार बनेगा ठीक है अब ये जो वृत्ति है प्रत्यय है इसमें ग्राह्य और ग्रहण दोनों जुड़े हुए हैं तो जो संस्कार पड़ेगा वो भी वैसा ही पड़ेगा उसमें ग्राह्य और ग्रहण दोनों चीजें रहेंगे वो ऑब्जेक्ट भी रहेगा जिसको हम जान रहे हैं प्रमेय भी रहेगा और उसका जो ज्ञान हो रहा है अनुभूति वो भी रहेगा दोनों चीजें रहेंगी तो संस्कार में दोनों चीजें जाएंगी ऐसे संस्कार को उत्पन्न करता है फिर आगे क्या होता है ससंस्कार है वह संस्कार स्व तदाकार ग्राह्य ग्रहणों ग्राह्य ग्रहण उभयात्मिका स्मृति जनयती तो वो संस्कार स्व्यंजकांजन स्व मन अपने व्यंजक मतलब उसको प्रकट करने वाला जो कारण है अपने कारण के से अंजन अभि प्रकट हुआ प्रकाशित हुआ हुआ तदाकरा एवं उसी प्रकार की जिस प्रकार का संस्कार था उसी प्रकार की वो कैसी प्रकार की तो ग्राह्य ग्रहण उभयात्मिक ग्राह्य वो वस्तु और ग्रहण यानी ज्ञान उन दोनों से मिश्रित उसी प्रकार की स्मृति जनयति स्मृति को उत्पन्न करता है क्योंकि जैसी वृत्ति थी ग्राह्य और ग्रहण दोनों वैसा ही संस्कार बना और उसी संस्कार के अनुरूप फिर स्मृति आई हमारे को याद आया तो उसमें ग्राह्य और ग्रहण दोनों, दोनों रहते हैं स्मृति में ग्राह्य और ग्रहण दोनों रहते हैं लेकिन अंतर क्या होता है उसको आगे बताएंगे आज का पाठ इतना ही रखते हैं प्रणाम है। ओ साधार अभिवादन ओम oh.